कैसे हैं आप आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध के 8वें अध्याय में वर्णित भगवान दत्तात्रेय जी के उपदेश दत्तात्रेय जी अवधूत रूप में हैं और वो महाराज यदु को बता रहे हैं कि उन्होंने 24 गुरुओं से क्या-क्या शिक्षाएं ली और उन शिक्षाओं का असर क्या हुआ है उन पर और इस तरह कि वो हम सब ले सकते हैं अपने आसपास की चीजों से देखा जाए तो हर चीज हमें कोई ना कोई शिक्षा देती है दत्तात्रेय जी यही बता रहे हैं और आप हमेशा यह याद रखिए कि दत्तात्रेय जी की ये कथा भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बता रहे हैं तो हम इस क्रम में सुन रहे थे पिंगला जी की कथा जहां पिंगला जी जो कि शाम से लेकर रात के तकरीबन अंतिम पहर तक वो आहर बाहर जाती रही, ग्राहकों का इंतजार करती रही, धनी व्यक्ति का इंतजार करते करते उसका मुंह सूख गया, चित व्याकुल हो गया और धीरे-धीरे भगवत कृपा से उसे अपनी इस वृत्ति से विरक्ति हो गई, इसमें उसकी दुखबुद्धि उत्पन्न हो गई। तो उपिंग अपनी दुख से निराशा के कारण वो बोलने लगी कि हाय हाय मैं इंद्रियों के अधीन हो गई भला मेरे मोह का विस्तार तो देखो मैं इन दुष्ट पुरुषों से जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है विशेष सुख की लालसा करती हूँ कितने दुख की बात है मैं सचमुच बहुत मोर्ग हूँ देखो तो सही मेरे निकट से निकट हृदय में ह जगत के पुरुष तो अनित्य हैं, लेकिन ये नित्य हैं। हाय हाय, मैंने उनको भी छोड़ दिया और उन तुच्छ मनुष्यों का सेवन किया, जो मेरी एक भी कामना पूरी नहीं कर सकते, उल्टे दुख भय आधी व्याधी शोक और मोही देते हैं। ये मेरी मूर्खता की हद है कि मैं उनका सेवन करती हूँ। देखिए, ये बहुत बड जगत के लोगों को अनित्य मानना, है ना? लोग बोलने में तो मान लेते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में मानना बहुत कठिन है, नित्य जैसे ही लगते हैं, और भगवान जो नित्य हैं, हमारे हृदय में हैं, हमारे इतने निकट हैं कि उतने निकट कोई हो ही नहीं सकता, वो हमें अति दूर लगते हैं, है ना? वो हमें सब कुछ देते हैं, जन्म-मृत्युओं के गिरफ्त से छुड़ा देते हैं, लेकिन फिर भी हम उनकी तरफ मुंह नहीं करते और इसी बात का दुख मना रही हैं, पिंगला। अब 32वें श्लोक में और 33वें श्लोक में वो कुछ और कह रही हैं, कह रही हैं, अहो मयात मां परितापितो वृधा सांकेतवृत्यादि विगरियावारतया स्त्रीनान नराद Yarth trisho anusho cayat kriten vittam chati. Batishveshlok men känneri hai Ha ha! Både kheed kibat ajivika veshya vrithi ka ashleya. Och vyerth men attyant nindaniya ajivika veshya vrithi ka ashleya. Och vyerth men or nindaniya Manushone veshya vrithi ka ashleya. कि इसी शरीर से धन और रति सुख चाहती हूँ हाय हाय मुझे दिक्कार है दिक्कार है देखिए ये सोच पाना ये विचार आना मन में ये बड़े ही बड़े ही भाग्य से होता है बड़ी ही कृपा से होता है बिलमंगल ठाकुर भी जाया करते थे चिंतामणि जी के पास चिंतामणि एक वेश्या थी और जब बिलमंगल ठाकुर रात के अंधेरे में उनसे मिलने के लिए इतने बेकरार हो गए कि पिता का शाद भी नहीं हुआ कि पिता का अंतिम संस्कार करके वो रुक ही नहीं पाए घर में और तुरंत वो चल दिए उसे मिलने के लिए और मार्ग में कोई नाव उन्हें मिली नहीं क्योंकि नदी पार करनी थी नाव थी नहीं तो एक शव के ऊपर चढ़कर वो चले गए � खूब आवाज लगाई, लेकिन भयंकर मुस्लाधार बारिश में कोई आवाज सुनाई नहीं दी। तो वहाँ एक सांप लटक रहा था, बहुत बड़ा अजगर सांप। तो उस सांप को पकड़ करके वो चढ़ गए और बेहोश हो गए। तो जब आवाज सुनकर चिंतामणि जी दौड़ी चली आई, तो देखा ये कि हालत बना ली है उन्होंने। उनसे पूछा अपनी उस विश्वावृत्ति पर बड़ा ही खेद व्यक्त किया और उन्होंने कहा, इतनी मेहनत जो आज आपने मेरे शरीर को प्राप्त करने के लिए की, और इस शरीर की कीमत क्या है? ये शरीर वास्तव में है क्या? ये गंदगी के सिवार कुछ नहीं है, ये एक माध्यम है मात्र, और उसे प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत की, अगर � और सारी रात वो उन्हें कृष्ण कथा सुनाती रही। तो चिंतामणि उनकी पहली पद प्रदर्शक गुरु हो गई चिंतामणि जी ने अपना पेशा छोड़ दिया क्योंकि उनको भी ये अहसास हो गया कि ये जो पेशा है इससे मुझे कुछ नहीं मिलेगा वो भी यही सोचने लगी जो पिंगला सोच रही हैं वो भी कह रही हैं कि बड़े ही खेद क मेरा अपना शरीर मेरा मन वो तो दुखी हुआ पीड़ा हुई मेरा ये बिका हुआ शरीर इसने मुझे कष्ट ही दिया हा? और मुझे खरीदा भी किसने लंपट लोभी और निंदनीय लोगों ने मुझे खरीदा और मैं इतनी महामूर्ख हूँ कि इसी शरीर से धन चाहती हूँ कि इस शरीर को मैं उन लोगों के बीच में बेचती चली गई और सोचा क और रति सुख देगा। अपने आप को दिक्कार दे रही हैं। अब वस्तुतः है ये शरीर क्या है? ये बात तो बड़े-बड़े लोगों के अंदर भी नहीं आती। बड़े-बड़े संत महात्मा भी होते हैं, कई बार वो भी अपने शरीर की तरफ देख करके ये बात नहीं सोचते, जो इस समय तृतीस विश्लोक में सोच रही हैं पिंगला जी। कह रही है। यदस्थे भीर निर्मित वंश वंश्या स्थूनम त्वचा रोमनखे पिनतधम क्षरण नव द्वारम गार मेतद मिन्मूत्रपूर्णम मधुपैति कान्या कह रही हैं ये शरीर क्या है ये तो एक घर है इसमें हड्डियों के टेढ़े तिरछे बांस और खंबे लगे हैं चमड़े रोए और नाखूनों से ये छाया गया है। इसमें नौ दरवाजे हैं, जिनसे मल निकलते रहते हैं। इसमें संचित संपत्ति के नाम पर कि अंदर क्या भरा है, तो बता रही है केवल मल और मूत्र है। मेरे अतिरिक्त ऐसी कौन सी स्त्री है, जो इस स्थूल शरीर को अपना प्रिय समझकर सेवन करेगी? शरीर की असलियत बता रह हम जब गांव में जाते हैं तो वहां देखते हैं झोपड़ी बनी हुई है और ऐसी-ऐसी झोपड़ी है कि जो छप्पर के द्वारा बनाई गई है वो ईंटों के द्वारा नहीं बनी है साइड में भी जो है घास पूस और बांस खम्बे आदि लगाए गए हैं तो बोल रही हैं कि ये शरीर एक घर है जिसमें हड्डियों के टेढ़े उसकी छत है उसका प्लास्टर ही चमड़ा है रोए और नाखूनों से ये छाया हुआ है पूरी तरह से ढका पड़ा है रोए और नाखूनों से और नौ दरवाजे हैं इस घर में जिनसे कि मल निकलता रहता है ये नौ दरवाजे ये आंख ये कान दो दो ये नाक के छेद ये मुंह नीचे जनेन्द्रिय और उपस्थ। ये जो नौ दरवाजे हैं, अगर कोई गौर करे, तो इनसे क्या निकलता है? मल निकलता रहता है। लेकिन हम जब देखते हैं इस संसार में, तो यही देखते हैं कि लोग एक दूसरे से ईर्षा, द्वेष, प्रेम, शरीर को आधार बनाकर करते हैं। शरीर से प्रेम कर बैठते हैं। अच्छा शरीर, सुंदर शरीर। लोग सा� प्रोटीन बेस्ड डाइट खाते हैं अच्छा शरीर बनाने के लिए क्या-क्या चीजें सप्लिमेंट्स के रूप में खाते हैं हम खुला शर्ट पहन लेते हैं या कैसी साड़ियां पहन लेते हैं शरीर को एग्जिबिट करते हैं लेकिन शरीर की असलियत यहां पर क्या है बताया गया कि हड्डियों के टेढ़े-तिरछे बांस तो उसमें क्या है? कितने सारे जोड़ हैं उंगलियों में, हाँ? और हड्डियां ही हड्डियां हैं। अगर एक्सरे किया जाए इस शरीर का, तो कितनी सारी टेढ़े ये तिरछे हड्डियां हैं पूरे शरीर में। इधर पसलियां ही पसलियां हैं। तो हड्डियों का कंकाल मात्र है, हाँ? और उसको ढका गया है चमड़े से, रोंग से आंखों से टीचर निकलती है, कान से मैल निकलती रहती है, नाक से जो है वो मल निकलता है, जुबान से थूक निकलता है, नीचे से मल और मूत्र निकलता है। ये नौ गड्ढे हैं और इनमें मल निकलता है। और हम कितना भी इत्र लगाके क्यों न जाएं, कितना भी फैशनेबल क्यों न बने, लेकिन यही असलियत है � चाहे कोई ऊंचे कुल में जन्म ले करके अपने जन्म पर गर्व करे शरीर पर गर्व करे कोई अपने को बहुत सुंदर माने लेकिन हमेशा याद रखना होगा ये शरीर एक घर है इसमें हड्डियों के टेढ़े-तिरछे बांस और खंभे लगे हैं चमड़े रोए और नाखूनों से यह ढका गया है इसमें नौ दरवाजे हैं जिनसे हमेशा, हमेशा कि हाँ इसमें है ना वो है मल और मूत्र रोज निकलता है मल और मूत्र तो सोच रही है, वितरिष्णा हो रही है विरक्ति हो रही है अपने आप से झूठा हो रही है कह रही हाय हाय मेरे अतिरिक्त ऐसी कौन सी स्त्री है जो इस स्थूल शरीर को अपना प्रिय समझकर सेवन करेगी मैं ही वो मूर्ख हूँ जिसने स्थूल श हर तरह की बदबू निकलती है, हुँ? कहीं कोई सुगंध नहीं है और हम जब यहाँ पर कुछ शरीरों को देखते हैं कि बड़े सुंदर शरीर हैं फिल्म एक्ट्रेस, सीरियल के एक्टर एक्ट्रेसेस और उनके पीछे दौड़ते हैं कि आप जो है साइन करना जरा, ऑटोग्राफ्स दीजिए, ऑटोग्राफ्स दीजिए तो ये तो हद है मूड़ता की, मू यहाँ कुछ भी तो सच्चिदानंद में नहीं है, भगवान को छोड़कर आत्मा को छोड़कर। आत्मा को कोई नहीं जानता, जिसके शरीर में आत्मा रह रही है, वो भी खुद को नहीं जानता, वो सोचता है कि मैं शरीर हूँ। तो इसीलिए अपने आप को दिक्कत रही हैं कि मेरे अतिरिक्त ऐसी कौनसी स्त्री है जो इस उत अपने आप को व्यर्थ में क्लेश दिया है, पीड़ा पहुंचाई है, अपने शरीर को बेचा है, इससे सुख प्राप्त करने की इच्छा करी है, धन, रति, सुख मुझे ये शरीर देगा, कुछ भी क्यों ना दे दे ये शरीर, सब इतना टेम्पररी है, इतना, इतना अस्थाई है और इतना परिणाम को प्राप्त है, इतना डिकेयिंग है, वो ए स्थाई नहीं है स्थाई है तो भगवान का प्रेम स्थाई है तो भगवान की सुंदरता भगवान की ऐसी सुंदरता कि उनका जो शरीर है और वो स्वयं दोनों एक हैं मधुरम मधुरम अति मधुरम मधुर से भी मधुर मधुर से भी मधुर उससे भी सुमधुर और उससे भी महामधुर ऐसे भगवान है तो उन भगवान को छोड़कर यदि कोई इस दुनियावी शरीर के पीछे भागता है तो पिंगला जी से वो सीख ले सकता है कि इसमें वाकई कोई सुख नहीं है याद रखिए